महाभारत सभा पर्व एक षष्ठीतमो अध्याय जुए मैं शकुनी के छल से प्रत्येक दांव पर युधिष्ठिर की हार युधिष्ठिर वाच मत्तव के नंजिस्मी दुरोदरे सकुने हम तिव्यामो ग्रह माना परस्परम युधिष्ठिर ने कहा सकुने तुमने छल से इस दांव में मुझे हरा दिया इसे पर तुम गर्वित हो उठे हो आओ हम लोग पुनः परस्पर पास कर जुआ खेले को जात रूप मनेकद्राजन् मम धनम तेन दिव्याम्य हम तव मेरे पास हजारों निष्कों से भरी हुई बहुत सी सुंदर पेटियां रखी हैं। इसके सिवा खजाना है अक्षय धन है और अनेक प्रकार के है। राजन, मेरा यह सब धन पर लगा दिया गया मैं इसी के द्वारा तुम्हारे साथ खेलता हूँ प्राचीन काल में प्रचलित एक सिक्का जो एक करस अथवा सोलह मासे होने का बना होता था वह संपान वाच कौरवाणाम कुलकरम ज्येष्ठम पांडवम अच्युतम इत शकु प्रा नृत्यवतम नृपम वह सुपान जी कहते हैं जन्मे जय यह सुनकर मर्यादा से कभी चित्त न होने वाले कौरवों के वंशधर एवं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र राजा युधिष्ठिर से शकुनी ने फिर कहा लो यह गाँव भी मैंने ही जीता युधिषिवाच अय सहस्रसमित्र सुषित शुचुकोपर श्रीमा किणीजा संघ्रादनों राजरथो यहात जैत्रो रथवर पुण्यो मेघसागर निस्व अष्ट कुछाया सद स्वाष्ट्रमता वह मुच्चेत पदा भूपि भूपस्पृस एत मह्यम तेन दिव्याम्य हम तया युधिष्ठि ने कहा यह जो परमानंददायक राजरथ है जो हम लोगों को यहाँ तक ले आया है रथों में श्रेष्ठ जयत्र नामक पुण्य में श्रेष्ठ रथ है चलते समय इससे मेघ और समुद्र की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती रहती है यह अकेला ही एक हजार रथों के समान है इसके ऊपर बाघ का चमड़ा लगा हुआ है यह अत्यंत सुदृढ़ है इसके पहिए तथा अन्य आवश्यक सामग्री बहुत सुंदर है यह परम शोभामान रथ क्षुद्र घंटिकाओं से सजाया गया है कुरर पक्षी के सी कांति वाले आठ अच्छे घोड़े जो समूचे राष्ट्र में सम्मानित है इस रथ को वहन करते हैं भूमि का स्पर्श करने वाला कोई भी प्राणी इस घोड़ों के सामने पड़ जाने पर बच नहीं सकता राजन इन घोड़ों सहित यह रथ मेरा धन है जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ जुआ खेलता हूँ वै सम्पाच एवं वै सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शुक्नि ने पुनः पासे फे फेंके और जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा लो यह भी जीत लिया युधिषिवाच शत दासी सहसा तरुणो हेम भद्रका कंबुकेजूरधारुण्योंकलता महारण सुवस्त्रोक्षिता मरिधेम चिभ्र चाष्टी चा विशारदा से चलती मां कुशलामयुषु स्नातका माँ राा च मम सातरा जन्म धनम तेन दिव्याम्य हम थया युद्षिक मेरे पास एक लाख तरुणी दासियां हैं जो स्वर्ण में मांगलिक आभूषण धारण करती हैं जिनके हाथों में शंख की चूड़ियां, बाहों में भूजमंद कंठ में निष्कों का हार तथा अन्य अंगों में भी सुंदर आभूषण है बहुमूल्य हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं उनके वस्त्र बहुत ही सुंदर है वे अपने शरीर में चंदन का लेप लगाती हैं मणि और स्वर्ण धारण करती हैं तथा चौंसठ कलाओं में निपुण है नृत्य और गान में भी वे कुशल हैं वे सब के सब मेरे आदेश से स्नातकों मंत्रियों तथा राजाओं की सेवा प्रचर्या करती हैं राजन यह मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वै सम्पावाच ए त्रुवा व्यवसिता समुपाश्रित जित मित्ते शकुनि युधिष्ठिर अभासत वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मे जय यह सुनकर कपटी शकुनी ने पुनः जीत का निश्चय करके पासे फेंके और युधिष्ठिर से कहा यह गाँव भी मैंने ही जीता युधिष्ठिर एक चाशा प्रदक्षिणा प्रावार वशना सदा युधिष्ठिर ने कहा दासियों की तरह ही मेरे यहाँ एक लाख दास हैं वे कार्यकुशल तथा अनुकूल रहने वाले हैं उनके शरीर पर सदा सुंदर उत्तरी वस्त्र सुशोभित होते हैं प्राज्ञा मेधा विनोदाताजुआ मृष्ट कुकुंड पात्री हस्तात्रिन्जयंत एक त्रा जन्म धनम तेन दिव्याम्य हम वे चतुर्बुमान संयमी और तरुण अवस्था वाले हैं उनके कानों में कुंडल झिलमिलाते रहते हैं वे हाथों में भोजन पात्र लिए दिन रात अतिथियों को भोजन परोसते रहते हैं राजन यह मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वह सम्पाणवाचन एक तत्वा व्यवसित निकृतिम समुपासी जित मित्ते शकु निभाषत वह चंपान कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर पुनः पुनःष्ठता का आश्रय लेने वाले शकुनी ने अपने ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठिर से कहा लो यह गॉँव भी मैंने जीत लिया युधिष्ठिर वाच सहसंख्या सो बल हेम कक्षा पृता पीड़ा पद्मो हेम युधिष ने कहा सुबल कुमार मेरे यहाँ एक हजार मतवाले हाथी हैं जिनके बांधने के रस्से सुवर्णमय हैं वे सदा आभूषणों से विभूषित रहते हैं उनके कपोल और मस्तक आदि अंगों पर कमल के चिन्ह बने हुए हैं उनके गले में सोने के हार सुशोभित होते हैं सुधानता राज सर्व शब्द क्षमा युधे ऐसा दंता महाकाजा सर्वे चाष्ट वे अच्छी तरह वश में किए हुए हैं और राजाओं की सवारी के काम में आते हैं युद्ध में वे सब प्रकार के शब्द सहन करने वाले हैं उनके दांत हड़दंड के समान लंबे हैं और शरीर विशाल है उनमें से प्रत्येक के आठ आठ हथनिया हैं। सर्वेच चुभे तारो नव मेघ निभा गेतराजन मम धनम तेन दिव्याम्य उनकी कांति नूतन मेघों की घटा के समान है वे सबके सब बड़े बड़े नगरों को भी नाश कर देने की शक्ति रखते हैं राजन यह मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वै सम्पा वादन पार्थम प्रसन्न जित मित्यवनि ऋजुधिष्ठिभाषत वै सम्पान जी कहते हैं जन्मे ऐसी बातें कहते हुए कुंती पुत्री ऋषि से सकुनी ने हँसकर कहा इस गाँव को भी मैंने ही जीता युधिषिर्वाच रहावंत हेमदंडपताकि हरिर्णित समेत्रोधि एककोत्र सहसपरमृति युद्धतो युद्ध वापी वेतन मास कालिक्रा जन्म धनम तेन दिव्याम्य हम युद्धिष्ठ ने कहा मेरे पास उतने ही अर्थात एक हजार रथ हैं जिनके ध्वजाओं में सोने के डंडे लगे हैं उन रथों पर पताकाएं फहराती रहती हैं उनमें सधे हुए घोड़े जोते जाते हैं और विचित्र युद्ध करने वाले रथी उनमें बैठते हैं उन रथियों में से प्रत्येक को अधिक से अधिक एक सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तक वेतन में मिलती है वे युद्ध कर रहे हों या न कर रहे हों प्रत्येक मास में उन्हें यह वेतन प्राप्त होता रहता है राजन यह मेरा धन है इसे दाव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वै समे वचने कृतवे रो दुरात्मान जितम्यव सकुट युधि अभासत वह सम्पान जी कहते हैं जन्मे उनके ऐसा कहने पर वैरी दुरात्मा सुनि ने युधिष्ठि से कहा लो यह भी जीत लिया युधिष्ठिच अस्वास्तरी कलमाशा गांम मलिन ददौचि रथ तुष्टो याधन्वरे युद्धे जिता पर तेन मेरे यहां तीतर पक्षी के के समान विचित्र वाले गंधर्व देश घोड़े हैं जो सोने के हार से विभूषित हैं शत्रुमन चित्ररथ गंधर्व ने युद्ध में पराजित एवं तिरस्कृत होने के पश्चात संतुष्ट हो गांधी धारी अर्जुन को प्रेम पूर्वक वे घोड़े भेंट किए थे राजन यह मेरा धन है जिसे दांव पर लगाकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वह सम्पावाच ए त्रुवा व्यवसि कृतम समुपासी जित वह चंपाल जी कहते हैं जन्मेजय यह सुनकर छल का आश्रय लेने वाले शक्नी ने पुनः अपने ही जीत का निश्चय करके युधिष्ठि से कहा यह गाँव भी मैंने ही जीता है युधिष्ठिर हुआ चाना शकटा चेष्ठा चायुता नि भे युक्ता टंते हे जावचय तथा युधिष ने कहा मेरे पास दस हजार श्रेष्ठ रथ और हैं हैं जिनमें छोटे बड़े वाहन सदा जुटे ही रहते हैं। एवं यथा सर्वीर पर इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के हजारों चुने हुए योद्धा मेरे यहाँ एक साथ रहते हैं वे सब के सब विरोचित पराक्रम से संपन्न एवं सूरवीर हैं क्षीरम पिबंत भंजान शाली तंडुला षी स्थानी सहस्राणी सर्वे विपुलस एक तन्म धरम तेन दिव्याम्य हम तया उनकी संख्या साठ हजार है वे दूध पीते और शालि के चावल का भात खाकर रहते हैं उन सब की छाती बहुत चौड़ी है राजन यह मेरा धन है जिसे दांव पर रख कर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वह सम्पावाच ए तु व्यवसि कृतम समुपाषिता जित मित्ते वकुन वह जी कहते हैं जन्मे जय यह सुनकर सठता के उपासक स्वप्नि ने पुनः युधिष्ठिर से पूर्ण निश्चय के साथ कहा यह गॉँव भी मैंने ही जीता है युधिष्ठिरताधयो ये चतुशता पंच द्रोड़िक एक सुवर्ण वै जातरूप से मुख्य अनर्घेयराजम धनम तेन दिव्याम्य हम तया युधिष्टिर ने कहा मेरे पास सांबे और लोहे की चार सौ निधियाँ यानि खजाने से भरी हुई पेटियां हैं प्रत्येक में पाँच पाँच द्रोण विशुद्ध सोना भरा हुआ है वह सारा सोना तपाकर शुद्ध किया हुआ है उसकी कीमत आकी नहीं जा सकती भारत यह मेरा धन है जिसे दांव पर रखकर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ वे सम्पान वाच ए तत्वा व्यवसित समुपाषित जितमित्ये व शकुन युधिष्ठिर वे वह जी कहते हैं जन्मेजय ऐसा सुनकर छल का आश्रय लेने वाले ने पूर्व पूर्ण निश्चय के साथ युधिष्टि से कहा यह दाव भी मैंने ही जीता इतिश्री महाभारती सभा पर्वणी दूत पर्वणी देवनी एकसठितमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत जूत पर्व में जूत क्रीड़ा विषयक इकसठवा अध्याय पूरा हुआ